ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं एक माँ का अपनी बेटी के नाम पत्र आई आए बैंक, बैंक की एमडी और सीईओ ओ चंदा, चंदा कोचर ने अपनी बेटी आरती को, को काफी भावपूर्ण पत्र लिखा है जीवन, जीवन की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराने के साथ ही बेटी, बेटी को, को चुनौतियों से लड़ने और आगे बढ़ने की सीख भी दी है यह पत्र करोड़ों कामकाजी माओ के लिए एक प्रेरणा स्रोत है डियर आरती तुम्हें विश्वास से भरी एक महिला के रूप में देखकर गर्व हो रहा है यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है माता पिता ने हम दो बहनों और भाई के साथ कभी लड़का लड़की का भेद नहीं किया वे हमेशा कहते थे जिस काम में संतुष्टि मिलती है उस पर फोकस करो वह काम पूरे समर्पण से करो इससे हमारे भीतर खुद फैसला लेने का भरोसा बना मैं सिर्फ तेरह साल की थी जब अचानक दिल के दौरे ने पिता को छीन लिया एक ही दिन में सब कुछ बदल गया तीनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मां पर आ गई। तब हमें एहसास हुआ कि वह कितनी मजबूत है उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का काम सीखा और छोटी सी कंपनी में नौकरी करने लगी परिवार को अकेले चलाना निश्चय ही उनके लिए मुश्किल रहा होगा लेकिन कभी एहसास नहीं होने दिया जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए वह मेहनत करती रही काम काज माँ के लिए जरूरी है कि काम का असर परिवार पर न पड़ने दे तुम्हें याद है जब मुझे एमडी और सीईओ बनाने की घोषणा हुई थी तब तुम अमेरिका में पढ़ रही थी तुमने मुझे मेल भेजा लिखा था तुमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारा करियर इतना डिमांडिंग और तनाव से भरा है घर पर तुम सिर्फ माँ होती थी डार्लिंग तुम भी अपना जीवन ऐसे ही जी मैंने अपनी माँ से सीखा था कि कठिन हालात से निपटना और आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है चुनौतियों से निपटकर और मजबूत बनो उन्हें खुद पर हावी मत होने दो मुझे याद है 2008 में कैसे वैश्विक संकट के बाद आईसीआईसीआई बैंक के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था तब मैंने बैंक में पैसे जमा करने वालों निवेशकों, सरकार और रेगुलेटर्स सबसे बात की बताया कि बहुत कम पैसा संकट में फंसा है स्टाफ से कहा कि अगर कोई डिपॉजिटर पैसे निकालने आए तो उससे नरमी से बात करें, उन्हें बिठाए पानी पिलाए उन्हें समझाए कि आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक संकट में नहीं है उन्ही दिनों तुम्हारे भाई का स्क्रैश टूर्नामेंट था मैं करीब दो घंटे के लिए वहाँ थी बाद में पता चला कि मेरे वहां जाने से बैंक के प्रति ग्राहकों का भरोसा बढ़ा टूर्नामेंट में आई कई महिलाओं ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आईसीआईसीआई आए बैंक की चंदा कोचर हूं? मैंने कहा हाँ तब उन्हें लगा कि अगर इस क्राइसिस में भी मैं टूर्नामेंट के लिए समय निकाल सकती हूं, तो इसका मतलब है की बैंक सुरक्षित हाथों में है मैं ऑफिस के साथ माँ और सास ससुर को भी वक्त देती थी बदले में उन्होंने भी प्यार और समर्थन दिया याद रखना याद रखना संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। उनका ख्याल रखना जरूरी है किसी से वही व्यवहार करो जिसकी तुम अपेक्षा करती हो मेरे घर से बाहर रहने पर तुम्हारे पिता ने कभी शिकायत नहीं की वरना मेरा, मेरा करियर आगे नहीं बढ़ता हम, हम दोनों अपने कैरियर में व्यस्त थे फिर भी हमने, हमने अपने संबंधों अपने का पूरा ख्याल रखा मुझे, मुझे विश्वास है कि जरूरत पड़ने पर, पर, पर तुम भी, भी अपने, अपने जीवन, जीवन साथी के साथ वैसा ही करूँगी मुझे याद है जब तुम्हारी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली थी मैंने छुट्टी ली ताकि तुम्हें परीक्षा हॉल तक ले जा सकू तुमने कहा था इतने साल में मैं अकेली परीक्षा देने की आदि हो गई हूँ यह सुनकर मुझे ठेस सी लगी।, लगी। फिर यह सोचकर सुकून मिला कि मेरे कामकाजी होने से तुम कम उम्र में ही आत्मनिर्भर हो गई हो तुमने छोटे भाई की भी देखभाल की उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने थी मैंने ऑफिस में भी इस, इस, बात इस बात को लागू किया है युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देती हूँ मैं, मैं भाग्य में विश्वास करती, करती, करती हूँ पर कठिन परिश्रम भी जरूरी है हर व्यक्ति अपनी, अपनी, अपनी किस्मत खुद लिखता है, है। मैं चाहती हूँ कि तुम आकाश छूने की तमन्ना रखो लेकिन एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ छोटे छोटे कदमों से ही सफर पूरा होता है कई बार तुम्हें ऐसे फैसले लेने होंगे जो दूसरों को ना पसंद होंगे तुम में अपने फैसले के पक्ष में खड़ा होने का साहस होना चाहिए दृढ़ निश्चय दिमाग क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं लेकिन सपने पूरे करने के लिए कभी समझौते मत करो लोगों, लोगों के प्रति संवेदनशील बनो। अगर, अगर तुमने तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तो यह कभी, कभी तुम्हारे लिए समस्या नहीं बनेगा बने जीवन, जीवन में, में अच्छे, अच्छे और बुरे दिन, दिन आएंगे।, आएंगे हर मौके और चुनौती से सीखो तुम्हारी ममा अभी आप सुन रहे थे आई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर का अपनी बेटी आरती के नाम लिखा पत्र वाचक स्वर भारती परिम